अपने उपदेश का प्रारंभ वो न्याय दर्शन के सूत्र से करते हैं न्याय दर्शन एक ऐसा दर्शन है कि जिसके बिना दूसरे दर्शन महत्वहीन हो जाते हैं क्योंकि न्याय के बिना तो सत्य को जाना जा सकता है ना ईश्वर को जाना जा सकता है ना खुद को जाना जा सकता है और किसी को भी नहीं जाना जा सकता न्याय दर्शन देखा जाए तो सभी दर्शनों के मूल में महत्वपूर्ण एक दर्शन है और उसका नाम ही रख दिया है न्याय दर्शन न्याय का जो जान करा है वो न्याय दर्शन और सभी चाहते हैं कि न्याय हो मेरे साथ भी हो दूसरे के साथ भी हो परंतु ये न्याय सत्य के बिना कैसे संभव है सत्य इस न्याय दर्शन में जो महर्षि गौतम जी लिखा हुआ है जिस पर व्याख्याएं हुई हैं बहुत सारी बादशाह जी ने की हैं और दूसरे लोगों ने भी की है तो कहते हैं कि इस दर्शन में सोलह पदार्थों के माध्यम से तत्व ज्ञान प्राप्त करने की बात कही है यानी तत्वज्ञान तो प्राप्त करना ही होगा हम जब बीमार पड़ते हैं तो किसी ऐसे चिकित्सक की खोज करते हैं जो प्रतिष्ठा वाला हो और जिसकी समाज पर विश्वसनीयता हो प्रामाणिकता हो कि वही अमूक चिकित्सक जो है वो मेरी चिकित्सा बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं हम सामान्य लोगों के पास नहीं जाते सामान्य चिकित्सकों के पास नहीं जाते हैं और बल्कि उनको कहते हैं नीम हकीम खतरे जान ये गांव में बहुत सारे चिकित्सालय छोटे छोटे होते हैं छोटी छोड़ छोटी दुकान रख लेते हैं और वो कुछ दवाइयां रखते हैं, उन्हीं के आधार पर वो अपना धंधा चलाते रहते हैं। लेकिन वो डरते भी हैं, क्योंकि सरकार की दृष्टि से वो अवैध भी होता है अगर पकड़े जाए तो उनकी आगे पीछे की सारी की कमाई निकल जाए तो इसलिए वो दो चार पांच दवाइयों के पूछते ऋतु के अनुकूल कि, किस ऋतु में क्या क्या रोग लग लगने लग? हैं क्या क्या रोग होते हैं बस उनकी वो दवाइयां रखते हैं कोई बड़ी चिकित्सा कोई बड़ा ऑपरेशन शलक्रिया या कोई असाध रोग या कोई आकस्मिक दुर्घटना की इस तरह की अगर कोई बात होती है तो उसमें वो हाथ नहीं डालते तो हमारी मनोस्थिति पता लगता है कि हम भी प्रामाणिक चिकित्सक चाहते हैं प्रमाणिक गुरु चाहते हैं प्रमाणिक ग्रंथ चाहते हैं हर चीज हम प्रमाणिक चाहते हैं और वो प्रामाणिकता हमारे जीवन का हमारे का सुभाव। उसका स्वभाव हमारा स्वभाव ही निर्विकार है तो उससे पता लगता है कि विकारग्रस्त चीजें हमें पसंद नहीं है हमारे स्वभाव के विपरीत वो जा रही है तो जो जो भी विकारग्रस्त चीज होती है वो हमें अच्छी नहीं लगती आप व्याख्यान दे रहे और आपके व्याख्यान में कोई ऊंचा चिल चिल्ला रहा है कोई चीख पड़ा है तो अटपटा सा लगेगा ना अरे भाई ये क्या है इसको दौरा हो गया है या इसको मिर्गी आ गई है या अचानक ये पागल हो गया है या कोई अचानक जोर जोर से हंसने लग जाए और पूरी सभा विचलित हो गई उसके हंसने तो या तो उसको बाहर करेंगे क्योंकि वो सभा में हर एक व्यक्ति का ये स्वभाव है कि वो व्यक्ति जो सुनाना चाहता है वो भी इस बात को सुनाना चाहता है कि मेरी बात को लोग ध्यान सुने और सुनने वाले भी यही चाहते हैं कि मेरी बात को भी दूसरे लोग भी ध्यान सुने और जो सुनाया जा रहा है उसको हम लोग भी ध्यान सुने तो ये मनुष्य का स्वभाव है शांत रहना निर्विकार रहना लेकिन इस स्वभाव के विपरीत जहां भी हमारे सामने परिस्थितियां खड़ी होती है तो हमें अच्छा नहीं लगता तो अच्छा ना लगना ये हमें बताता है कि हम वही चीज चाहते हैं जिसमें कोई मिलावट कोई मिश्रित कोई मिश्रण कोई अशुद्ध चीज ना मिली हो अब ये संसार भर के जीवात्माओं की इच्छा है यहां तक कि कुत्ता भी अगर उसको कुछ भी खिलाते हैं और उसको अगर अनुकूल नहीं है तो सूख को छोड़ देते नहीं खाएगा वो भी चाहता है प्रामाणिकता चाहता है कि ये जो चीज मुझे दी गई है मालिक को पहचानता है कुत्ता अगर बाहर का अजनबी व्यक्ति आता है अपरिचित व्यक्ति आता है तो उसको वो घुसने नहीं देता या उसके ऊपर अपना आक्रोश निकालता है लेकिन जैसे ही उसका मालिक आता है तो पूछ हिलाएगा तो पैरों में लोटेगा प्रदर्शित अपने है पर दोनों इंसान है दोनों मनुष्य है पर एक के लिए उसके मन में क्रोध है दूसरे के लिए उसके मन में प्रेम है तो इतनी सी जो बात है इतना जो विभाजन जो है वो जो पशु भी कर लेता है वो जानता है कि ये मेरा स्वामी है ये प्रमाणिक है ये नकली नहीं है नकली तो ये है जो दूसरा है तो हर जगह हम देखेंगे कि मनुष्य से लेकर के यानी पशु पक्षियों तक में भी ये बात होती है कि हम प्रामाणिकता की खोज या जांच करके ही किसी वस्तु का, का उपयोग करें या किसी वस्तु से व्यवहार करें तो न्याय दर्शन पशु पक्षी तो नहीं पढ़ सकते लेकिन पहले कभी जरूर पढ़ा होगा न्याय दर्शन इसलिए उनके संस्कार तो है वो संस्कार चूँकि एक ऐसी योनी में है कि वो ठीक तरह से अभिव्यक्त नहीं कर सकते तो ये हमारे स्वभाव के विपरीत जो भी होता है वो हमें बुरा लगता है तो इसी मानव स्वभाव का अध्ययन करते हुए यहां पर ये अपने गौतम है उन्होंने ये विचार किया कि कैसे मनुष्य वास्तविकता को जान ले तो कहते हैं पहले प्रमाण प्रमाण क्या है प्रमाण यानी जैसे इसमें नापने तोलने का साधन क्या है जैसे किसी किसी से किसी साधन से किसी वस्तु की नाप तोल की जाए जैसे बाट है किलो दो किलो का तराजू है तो बाट जो है वो प्रमाण है तराजू प्रमाण है प्रमाण जो है वो वो प्रमे के बिना उसका पर भी चाहिए कोई जीव विषय भी चाहिए जिस जिस साधन के द्वारा जिस प्रमाण के द्वारा किसी वस्तु को जानने की इच्छा है तो नहीं। पहले जानेगा उसकी अच्छाई और बुराई को और फिर उसको छोड़ने की तो प्रमाण के साथ साथ फिर भी चाहिए तो प्रमाण के संबंध में न्याय दर्शन केवल चार प्रमाणों को स्वीकार करता है कौन से चार प्रमाण कौन कौन न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं हाँ बताइए अनुमान प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द वाक्य के अर्थापत्तिहा संभव और अभाव तो यद्यपि जैसे जो इतिहास प्रमाण है उसको शब्द प्रमाण के अंदर ले लेते हैं और बाकी जो है उनको अनुमानगत अंतर ले लेते हैं तो प्रमाण ये तो आठ लेकिन उनको उनके अंदर उनके गुणों के उनके लक्षणों के कारण से अंतर्भाव कर लिए तो फिर प्रमाण चार ही रह जाते हैं। तो कहते हैं कि प्रमाण जो है है तो है है है उसका प्रमाण क्या तो ही इतनी इतनी मोटी इतनी चौड़ी या विषय उसमें बिंदु ऐसे ऐसे उसके लक्षण तो तो प्रत्यक्ष के आधार पर भी फिर वो सारे प्रमाण चलते प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान और अनुमान से फिर उपमान और उसके बाद फिर शब्द तो कहते हैं कि ये जो चार प्रमाण हैं, इन्हीं चार प्रमाणों के आधार पर व्यक्ति यथार्थ स्थिति को प्राप्त कर सकता है तो कहते हैं कि अब प्रमाण जो है ये चार प्रमाण हैं और इसमें भी फिर बहुत सारे भेद हो जाते हैं जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है और, और प्रत्यक्ष जो है केवल आंख से नहीं होता है कान से भी प्रत्यक्ष करते हैं जीव से प्रत्यक्ष करते हैं प्रत्यक्ष केवल आंख से नहीं होता जैसे उसमें इंद्रिय सन्न कर्ष ज्ञानम और वो अव्यविचार यानी दोष रहित होना चाहिए तो वहां केवल आंख से देखने की बात नहीं है वो वहां काम से जीप से और जो त्वचा है इससे तो जहां जहां भी पांच जान ठीक से किसी वस्तु का साक्षात्कार कर रही है वो सब प्रत्यक्ष के अंतर्गत आ जाएगा फिर कहते हैं अनुमान अनुमान प्रमाण भी है जैसे लिंग लिंगी संबंध इसमें हम जोड़ सकते हैं पहले लिंग लिंगी संबंध हमने साथ साथ देखा लिंग लिंगी क्या है जैसे अग्नि और धुआं चूल्हे में देखा कि अग्नि जल रही है और धुआं निकल रहा है तो ये लिंग लिंगी यहां पर दोनों साथ में या गुणगुणी साथ में यहां पर गुणगुणी संबंध लिंगलिंगी संबंध कहते हैं तो जब हम रात को या शाम कहीं घूमने जाते हैं तो वहां अग्नि तो दिखाई नहीं दी लेकिन धुआं दिखाई दे गया तो हमने वहां अग्नि का अनुमान कर लिया तो इस तरह से ये प्रमाण के अंतर्गत ये सारे आ जाते हैं उसके बाद है प्रमेय। प्रमेय किसे कहते हैं विषय को अच्छा प्रमेय पहले, पहले है या प्रमाण पहले है दोनों साथ साथ हैं प्रमाण और प्रमेय दोनों क्योंकि जो अगर प्रमे है तो प्रेम है है प्रेम इसका क्या प्रमाण है प्रमेय है है इसका क्या प्रमाण है तो इसलिए प्रमाण और प्रमे दोनों साथ साथ चलते हैं और प्रेम वहां पर गिना है बारह बारह प्रेमेय गिनाए हैं उसमें आत्मा भी प्रेम आ गया आत्मा भी जानने योग्य है शरीर वो भी जानने योग्य है इंद्रिय भी जानने योग्य है यानी इन प्रमेयों का इन विषयों का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करके और इनका सही सही उपयोग करना और इनका जब सही सही हम उपयोग करते हैं पर उपयोग तभी हम कर सकते हैं जब इनके बारे में हमें ठीक से जानकारी हो ठीक से हमें इनका ज्ञान हो सके अगर हमें ठीक ज्ञान नहीं है इन इंद्रियों का आत्मा का ठीक ज्ञान नहीं है तो हम बहुत सारे दुख जो है वो अपने चारों ओर इकट्ठे कर लेते हैं अगर हमें आत्मा का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है बहुत सारे दुख आ जाते हैं हमारे ऊपर लेकिन अगर आत्मा का हमें ठीक ज्ञान है हम जानते हैं कि नित्य और अनित्य क्या है ठीक से उसकी व्याख्या और उसके प्रयोग जानते हैं कि ये नित्य है या अनित्य ये नश्वर है या अनश्वर है तो नश्वर चीजों के लिए अनश्वर अनश्वर के लिए पहचानना क्योंकि नश्वर है वो तो हम उसको कितना भी प्रयास करें बचा नहीं सकते वो तो नाश होगा तो जो चीज नाश होने ही वाली है जो चीज नष्ट होने ही वाली है उसके लिए हम रोएं उसके लिए हम पाप करें उसके लिए हम तरह तरह के अपराध करें ये समझदारी की बात नहीं है तो इसलिए ऋषि कहते हैं कि प्रमाण जो है या प्रमे है उनका ठीक ज्ञान करके प्रति धर्मात्मा हो सकता है बन सकता है और अपने जीवन को उज्ज्वल कर सकता है अपने जीवन को नहीं हजारों जीवनों को उज्जवल कर सकता है संशय तो प्रेम अच्छा होगा तो उसमें फिर कोई भी इस तरह का संशय खड़ा हो रहा है जिसके हमें विशेष धर्मों का ज्ञान नहीं हो रहा है सामान धर्म तो हम देख रहे हैं जैसे उदाहरण के लिए पंडित उदयवीर जी उदाहरण कई तरह के वो देते हैं कि सांझ का है और एक आदमी के पास धन है कपड़े हैं और वो चला जा रहा है अंधेरा हो चुका है अचानक उसे लगता है कि कोई सामने आदमी खड़ा हुआ है अब उसको ये पता नहीं लग पा रहा है कि आदमी है या जूट है उसको ये अंदाजा नहीं लग पा रहा है अगर वो ये सोच ले कि आदमी ही है तब तो वो आगे जाने से रुकेगा क्योंकि उसे अपने लुटने पिटने का भय लगता है वो वापिस आ जाएगा लेकिन अगर उसको विशेष धर्म पता है कि नहीं नहीं ये ठूठ ही है ये आदमी नहीं है तो अंधेरे में भी वो व्यक्ति अपनी यात्रा को जारी रख सकता है तो इस तरह से जहां पर हमें विशेष धर्म उसके विशेष लक्षण अगर प्रतीत नहीं हो रहे हैं तो वहां पर फिर संदेह खड़ा हो जाता है नहीं तो संदेह खड़ा ही नहीं होता हजारों लाखों आदमी ईश्वर को मान के चलते हैं। जड़ को मानकर चलते हैं यहाँ अजमेर में दरगाह है हजारों लाखों आदमी प्रतिवर्ष आता है अभी भी ऊर् से चल रहा है मुसलमानों एक के दिमाग में भी ये बात नहीं आती कि ये जड़ और चेतन अलग अलग है या एक ही है एक के भी दिमाग में आप देखिए कितना बड़ा आश्चर्य है कोई ये नहीं सोच विचार करता है कि, कि ये दोनों अलग अलग है जो चीज अलग है और अलग कौन कौन सी चीजें हैं वो ये विचार नहीं करता इसलिए चल रहा है तो कहते हैं कि इनके मन में संशय नहीं होता संशय किसके मन में होता है जो जागरूक होता है जो हर चीज को अच्छी तरह विचार करके देखता है ये जो मुझे संदेह खड़ा हो रहा है ये संदेह मिटना चाहिए अगर व्यक्ति को संदेह खड़ा होता रहता कई लोग कहते हैं ईश्वर के अस्तित्व में मुझे संदेह उपासना भी करेंगे ध्यान भी करेंगे प्राणायाम भी करेंगे सब कुछ करेंगे लेकिन पता नहीं है कि नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं हमें बेपकूप बनाया जा रहा है ईश्वर के नाम पर हम वैसी पागल हो रहे हैं वैसी ध्यान कर रहे हैं जब कर रहे हैं वेद पढ़ रहे हैं किसने देखा है ईश्वर इतने सारे लोग हैं किसी ने देखा है आज तक किसी की किसी से मिल उसकी मुलाकात या उसका कोई मिलन हुआ अभी संदेह खड़ा हो गया अब वो ध्यान भी कर रहा है सब कुछ कर रहा है लेकिन जब तक मन में संशय खड़ा हुआ है कि पता नहीं ये चीज है या नहीं है तब तक उसके लिए हमारे मन में रुचि कैसे उत्पन्न होगी ऐसे एक ब्रह्मचारी जी थे तो वो खड़े होकर कहने लगे पता नहीं सुबह का समय था और उनसे कोई बात पूछेगी ईश्वर के संबंध में तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं ईश्वर को नहीं मानता तो यहाँ कुछ लोग नाराज भी हो गए और नाराज होने की क्या बात है अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको आप मानने के लिए युक्ति तर्क प्रमाण और प्रेम और श्रद्धा ये सब उनके साथ में जोड़ी है क्योंकि जब तक उस व्यक्ति को संदेह है वो ईश्वर को मानेगा कैसे भले ही हम ठीक है नाम जब करते रहे ध्यान करते रहे तो संदेह भी मनुष्य जीवन की एक सबसे बड़ी समस्या है और संदेह कहीं भी हो सकता है रिश्तों में संदेह हो सकता है गुरु शिष्यों के बीच में संदेह खड़ा हो सकता है पति पत्नियों के बीच में संदेह खड़ा हो सकता है डॉक्टर रोगी के बीच में संदेह की दीवार खड़ी हो सकती है की मैं जिस डॉक्टर चिकित्सा करा रहा हूँ पता नहीं उस समय ठीक होगा या नहीं होगा और डॉक्टर भी ये कह रहा है कि पता नहीं मेरी दवाई इसको लगेगी या नहीं लगेगी अब दोनों संदेह में खड़े अब जब दोनों संदेह में खड़े हो, तो वहां, वहां विश्वास और वहां प्रेम और वहां, वहां शांति या वहां एक आनंद की अवस्था कैसे खड़ी हो सकती है संभव ही नहीं इसलिए संदेह जो है वो निवारण होना बहुत आवश्यक है फिर आगे क्या कहते हैं प्रयोजन प्रयोजन का मतलब क्या होगा कौन बताएगा यमर्थम अधिकृत जिस विषय को लेकर के मनुष्य चेष्टा करता है उसका नाम है प्रयोजन अब उसने संदेह उठा दिया संदेह का उसका निवारण हो गया अब संदेह का निवारण होने के साथ साथ अगर उस वस्तु को प्रयोग करना उसका लक्ष्य नहीं है उस वस्तु से लाभ उठाना उसका लक्ष्य नहीं है मैंने जान तो लिया जैसे प्राकृतिक चिकित्सा का एक चिकित्सा मैं तो लिया है उसमें लेकिन डिप्लोमा तो, तो लिया लेकिन अब हम उसमें रुचि नहीं दिखाते हैं। उसका कोई लाभ नहीं लेते हैं। उससे कोई हम कोई सुख सुक करते हैं, हैं। तो वो और संसार से ऊपर उठ चुके तो अब आप उस वस्तु से लाभ उठाने की तैयारी कीजिए आप उस वस्तु के बारे में सोचिए उस वस्तु से सुख लीजिए अगर वो वस्तु आपके सुख को बढ़ाती है आप आपके आनंद को बढ़ाती है आपके कुछ कर्म हैं जिनके बारे में हमने जान लिया है कि ये सुख है या दुख है तो उन कर्मों को करें जिनसे मेरा आनंद बढ़ता है जिनसे मेरा सुख बढ़ता है जिनसे मेरी आत्मा की कालिख मिटती है तो ये इसका नाम है प्रयोजन और आगे फिर क्या है दृष्टान्त यानी किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए उदाहरण देना चाहिए उदाहरण के बिना बात आगे बढ़ेगी नहीं तो उसके लिए पंच अवय किसी एक से पूछा जाएगा और कौन कौन पढ़ रहे हैं रांप्रकाजी। आत, रांप्रकाजी। ये तो बता देंगे राम प्रकाश से पूछ रहे हैं हाँ जी पंच अवय कौन कौन से हैं बोलो आज थोड़ी मात्री हाँ उनको यही पता नहीं मैंने पूछा क्या कौन सी दुनिया में खोए थे आप इधर देख रहे थे मेरी तरफ देख रहे थोड़ा तो पंच अवय कौन कौन से है उपनय निगमन, उपनय और निगमन, तो प्रतिज्ञा में जैसे प्रतिज्ञा में क्या आता है जैसे मालूम लो कि ईश्वर है तो इसको आपको हेतु देना पड़ेगा ईश्वर ऐसे कहने से तो नहीं होगा कि ईश्वर है और उसको स्वीकार कर लिया गया बहुत लो से लोग ऐसे ही है दुनिया में ईश्वर है ये मान के चलते हैं है या नहीं है इसके बारे में उनका कोई उनकी कोई रुचि या उनका कोई आग्रह नहीं अब ईश्वर है ये तो प्रतिज्ञा तो कर ली पर इसको सिद्ध तो करना पड़ेगा ना साध को अब साधन के लिए फिर हेतु देना पड़ेगा अब हेतु दे दो कोई सा भी हेतु दे दो जो आपका कटता ना हो तो इस तरह से ये पांच अवयवों में दृष्टांत एक तीसरा है दृष्टांत मतलब उदाहरण और दृष्टांत वो होना चाहिए जो दूसरे पक्ष वाले को उसका भी एक अंश होता है पूरा दृष्टांत स्वीकार होता है जैसे यहाँ पर कहने की ईश्वर है तो कैसे पता लगा तो हम हेतु दे सकते हैं सृष्टिकर्ता होने से तो जो जो सृष्टि करता है वो ईश्वर है क्यों जी व्याप्ति बन जाएगी क्योंकि जीव भी सृष्टि करता है तो, तो भी बन जाएगा सृष्टि करता है हैं तो हेतु जो है अगर हेतु आपका कट जाता है और हेतु ठीक नहीं बैठता है हेतु तो आभाष में अगर हम चले जाते हैं तो फिर हेतु में परिवर्तन करना पड़ता है तो न्याय दर्शन में कहीं आया एक जगह कि न्याय दर्शन ठीक है पढ़ तो लेते हैं पढ़ना स लेकिन उन पंच अभियुक्त ऐसा हेतु होना चाहिए कि जिससे वो दूसरी जगह ना चला जाए तो आप लोग कल पंचव्य तैयार करके लाना है और उस पर हम विचार कर लेंगे ठीक है कौन कौन तैयार करके लाएंगे अब तो थोड़ा समय अधिक होगा तो राम प्रकाश जी से पूछ लेंगे कल करने वाले बहुत को चलिए सात ओ ओम अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरा पशांति